भाई राजीव जी मैं आप सबके सामने एक बहुत गंभीर विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं और वो विषय है मौत का व्यापार हमारे भारत देश में और दुनिया के सभी देशों में पिछले लगभग 100 वर्षों से एक ऐसा खतरनाक व्यापार शुरू हुआ है जिसको सिर्फ मौत के व्यापार की ही संज्ञा दी जा सकती है इस मौत के व्यापार में कई तरह की चीजें शामिल हैं, कई तरह के व्यापार शामिल हैं। भारत में और दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर जो मौत का व्यापार चल रहा है वो है कीटनाशक दवाओं का जंतुनाशक दवाओं का और रासायनिक खादों का आप सभी जानते हैं कि सन उन्नीस के दशक में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जिसको हरित क्रांति के नाम से जाना गया इस हरित क्रांति के बारे में सारे देश में और दुनिया में ये प्रचार किया गया कि अन्न का उत्पादन बढ़ाना है और कीटकों से फसल को बचाना है जंतुओं से फसल को बचाना है इंसेक्ट्स और बहुत तरह के पेस्ट फसल को खराब कर देते हैं उससे फसल को बचना बहुत जरूरी है और फसल का उत्पादन बढ़ना बहुत जरूरी है ताकि दुनिया की आबादी का पेट भरा जा सके भारत में और दुनिया में एक नए तरह का विज्ञान चलाया गया और वो नए तरह का विज्ञान मौत के व्यापार में बदल गया धीरे धीरे हमारे भारत देश में सन उन्नीस में जब ये हरित क्रांति की शुरूआत हुई तब एक भी किसान ऐसा नहीं था जो अपने खेत में कोई जहर डालता हो एक भी किसान ऐसा नहीं था जो धरती मां के साथ जहरीली दवाओं का उपयोग करता हो हमारे भारत देश में कृषि कर्म जो माना गया है वो आध्यात्मिक काम माना गया है बहुत बड़ा आध्यात्मिक कर्म माना गया है और हमारे किसान धरती को मां मानते हैं तो मां की धमनियों में मां की शिराओं में जहर नहीं घोल सकते मिट्टी में जहर नहीं डाल सकते इसलिए हमारे किसान कभी भी खेत की मिट्टी में पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स फंगीसाइड्स आदि आदि कभी नहीं डालते थे और न हमारे देश की मिट्टी में यूरिया डीएपी डाला जाता था लेकिन 1960 में कृषि क्रांति के नाम पर हरित क्रांति के नाम पर किसानों से कहा गया कि अगर खेत में आप ये नहीं डालोगे यूरिया डीएपी का खाद नहीं डालोगे फर्टिलाइजर नहीं डालोगे और ये कीटनाशक और जंतुनाशक दवाएं नहीं डालोगे तो खेती सारी चौपट हो जाएगी अन्न कुछ पैदा नहीं होगा सारा देश भूखा मरेगा और किसानों को भी भूखा मरना पड़ेगा लिहाजा धीरे धीरे किसानों को पहले मुफ्त में और बाद में पैसे से बेचकर रासायनिक खादे दी गई उन्नीस में जब रासायनिक खाद सबसे पहले शुरू हुई हमारे देश में तो किसानों को मुफ्त में दी गई किसानों ने उसको मुफ्त में डालना शुरू किया धीरे धीरे मिट्टी को उसकी आदत पड़ गई फिर खरीद के डालना उसको शुरू किया और अब होते होते होते होते इस देश में एक दो नहीं दस बीस नहीं हजार दो हजार नहीं लाखों मीट्रिक टन में जहरीली खादें और कीटनाशक दवाएं खेतों में पड़ रहे हैं बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि आज से लगभग चालीस साल पहले या बहुत अधिक कहें तो 50 साल पहले एक भी किसान के एक भी खेत में एक ग्राम भी रासायनिक जहर नहीं डाला जाता था आज उस भारत देश के गांव के किसानों की जमीनों में हजारों लाखों मीट्रिक टन रासायनिक जहर डाला जा रहा है हमारी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में करीब खेतों में एक करोड़ नब्बे लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद डाल दिया जाता है यूरिया के नाम पर डीएपी के नाम पर सिंगल सुपरफॉस्टेट के नाम पर अनेक अनेक तरह की रासायनिक खादों के नाम पर एक करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन जहर हर साल खेतों में डाल दिया जाता है अब इन जहरीली रासायनिक खादों से जो पौधे बड़े होते हैं इन पौधों पर तरह तरह के कीट लगते हैं तरह तरह के जंतु आते हैं तरह तरह के इंसेक्ट और पेस्ट आते हैं क्योंकि रासायनिक खादों को डालने के बाद पौधों का अपना जो ताकत होती है वो कम हो जाती है आप जानते हैं जैसे मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाए तो मनुष्य शरीर बीमार पड़ने लगता है वैसे ही पौधों के शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कम हो जाए तो पौधे भी बीमार पड़ने लगते हैं माने तरह तरह के रोग उनको घेर लेते हैं तो पहले पौधों को यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट डाल के कमजोर किया जाता है शारीरिक रूप से फिर उन कमजोरी के कारण जो बीमारियां आ जाती हैं पेड़ पौधों पर जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं जो तरह तरह के जंतु आ जाते हैं उनको मारने के लिए फिर 90,000 हजार मीट्रिक टन और दूसरा जहर स्प्रे किया जाता है पाउडर के फॉर्म में करीब 90,000 हजार मीट्रिक टन जहर डाला जाता है अनेक अनेक नामों से डाला जाता है कोई लिंडेन नाम से डालता है कोई क्लोरोपाइरिफॉस नाम से डालता है कोई डाइक्रोमेट के नाम से डालता है कोई मोनोक्रोटोफॉस के नाम से डालता है ऐसे भारत देश में सरकार के आंकड़ों के अनुसार 786 किस्म के कीटनाशक और 215 किस्म के जंतुनाशक खेतों में भिन्न भिन्न पौधों पर स्प्रे किए जाते हैं पूरे साल में अब इन सब जंतुनाशक और कीटनाशकों को जो स्प्रे कराते हैं किसानों के द्वारा इसको स्प्रे करने के लिए हमारे देश में नब्बे हजार मीट्रिक टन पाउडर फॉर्म में जहर पैदा होता है और करीब एक करोड़ लीटर लिक्विड फॉर्म में दूसरा जहर पैदा होता है जैसे एंडोसल्फान जैसे मेलाफियान कुछ जहर हैं जो द्रव फॉर्म में है लिक्विड फॉर्म में है और कुछ जहर हैं जो पाउडर फॉर्म में है जो पाउडर फॉर्म में है 90,000 हजार मीट्रिक टन जो लिक्विड फॉर्म में है 1 करोड़ लीटर अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको भारत के लोगों की संख्या से बांट दिया जाए तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि आप सब मैं मिलकर हर साल लगभग 200 मिलीग्राम जहर इन जंतुनाशकों का कीटनाशकों का अपने शरीर में भोजन के रूप में खा जाते हैं जो शरीर को भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बना देते हमारे भारत के खेतों में डाली जाने वाली जो रासायनिक खाद है और हमारे देश के फसलों के ऊपर छिड़का जाने वाला जो जहर है इसके बारे में जितने भी रिसर्च हुए हैं भारत में और भारत के बाहर वो ये बताते हैं कि ये जो खाद हम खेतों में डालते हैं इसका मात्र आठ से नौ काम में आता है बाकी सब जहर के रूप में पौधों में जाता है पौधों से तने में जाता है तने से उनके फल में आता है और फल से फिर आपके भोजन में आता है और भोजन से फिर आपके अंत में शरीर में आ जाता है इससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं छिड़के जाते हैं इनका सिर्फ पौधों के लिए तीन से चार प्रतिशत ही उपयोग हो पाता है बाकी का छियानवे प्रतिशत ये जो जहर है ये मिट्टी में जाता है मिट्टी से पौधों की जड़ों में जाता है जड़ों से तने में जाता है तने से फलों में जाता है और फल से फिर आपके भोजन में आ जाता है माने अल्टीमेटली जो सारा का सारा जहर है हमारे ही शरीर में आता है अब इसमें दो तरह से हमारे शरीर को ये नुकसान करता है हमारे भारत देश का जो कृषि मंत्रालय है उनकी जानकारी के अनुसार हर साल ये जो कीटनाशक और जंतुनाशकों का जहर खेत में जो किसान छिड़कते हैं छिहत्तर हजार किसान हर साल मर जाते हैं इसको छिड़कते समय आप जानते हैं हमारे देश में कपास की एक फसल होती है जिस पर सबसे ज्यादा ये कीटनाशक और जंतुनाशक छिड़के जाते हैं फिर हमारे देश में गन्ने की फसल पर गेहूं की फसल पर धान की फसल पर सब्जियों की फसलों पर तरह तरह के फलों के ऊपर और कई तरह की दालों की फसल पर सब तरह की फसलों पर ये जो जहर छिड़कते हैं किसान तो जब वो स्प्रे करते हैं स्प्रे करते समय ये जहर हवा में घुलता है और श्वास के द्वारा वो हवा उनके शरीर में जाती है और थोड़ी सी ओवरडोज होने के बाद किसानों की मौत हो जाती है हर साल हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार छिहत्तर किसान तो ऐसे ही मर जाते हैं स्प्रे करते समय दवा को छिड़कते समय और उनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि इन जहर को शरीर से बाहर निकालने के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं है ज्यादातर किसान जब इन जहरीले कीटनाशकों के और जंतुनाशकों के प्रभाव में आते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं कई तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन डॉक्टरों के पास उतनी अच्छी कोई चिकित्सा उपलब्ध ना होने के कारण थोड़े दिन संघर्ष करते हैं और उनके हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं बहुत कम किसान ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो इन दवाओं के दुष्प्रभाव में आने के बाद जीवित बच पाते हैं या पुराने जीवन में लौट पाते हैं जो थोड़े जीवित भी बच जाते हैं पुराने जीवन में लौटने के लिए उनके शरीर के कुछ न कुछ अंग हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं ये सबसे बड़ी मौत का खेल या व्यापार हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है अब छिहत्तर हजार किसान तो प्रत्यक्ष मर जाते हैं फिर परोक्ष रूप से ये जो जहर हमारे शरीर में आता है और ये जहर फिर कैंसर का कारण बनता है डायबिटीज का कारण बनता है हृदय घात का, का कारण बनता है पैरालिसिस का, का कारण बनता है ब्रेन हेमरेज का कारण का का बनता है और गंभीर बीमारियों का, का कारण बनता है उसमें कितने लाख लोग मर जाते हैं सरकार के पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अगर हम कैंसर के भारत में हुए सभी रिसर्चेस को ध्यान में रखें तो कैंसर पे काम करने वाले जितने भी विशेषज्ञों से मैं मिला हूं और मैंने उनको एक प्रश्न पूछा है कि आपने 20 साल काम किया कैंसर पर किसी ने 15 साल काम किया किसी ने 25 साल काम किया ऐसे कई वरिष्ठ चिकित्सक और वैज्ञानिक इस देश में हैं उनसे जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आप मुझे एक सबसे बड़ा कारण बताइए कैंसर के होने का कोई व्यक्ति के शरीर में कैंसर होगा या किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर नहीं होगा इनमें बीसियों कारण हो सकते हैं लेकिन आपने जो शोध किया बीस पच्चीस साल इसमें सबसे बड़ा कारण क्या निकल के आता है तो बेहिचक सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंसर का भारत में और दुनिया के देशों में सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो जहरीले कीटनाशक और जहरीले जंतुनाशक और जहरीले रासायनिक खाद जो खेती के नाम पर हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं हरित क्रांति के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं उत्पादन बढ़ाने के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं यही सबसे बड़ा कारण है कई विशेषज्ञ ये बताते हैं कि ये जहर इतने खराब तरीके से शरीर को खत्म करते हैं कि बहुत सारे अच्छे खासे स्वस्थ दिखने वाले लोग अचानक से चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर पता ही नहीं चलता कि उनके गंभीर कारण क्या थे भारत देश में पंजाब है हरियाणा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है आंध्र प्रदेश है कर्नाटक है मध्य प्रदेश का एक इलाका है छत्तीसगढ़ है झारखंड है बिहार है उड़ीसा है बंगाल है ऐसे करीब 17- अठारह राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ये जहर खेतों में डाला जा रहा है इन सत्रह अठारह राज्यों में एक राज्य सबसे बड़ा है जहां प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहर खेतों में डाला जा रहा है उस राज्य का नाम है पंजाब पंजाब में प्रति एक एकड़ खेत में हर साल 113 किलोग्राम तो रासायनिक खाद डाल दिया जाता है और उसके बाद कीटनाशक और जंतुनाशक का जहर अलग से डाला जाता है उसके बारे में आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं कभी कपास की फसल पर ज्यादा स्प्रे करना पड़ जाता है तो प्रति एकड़ आंकड़ा बढ़ जाता है कभी कभी कपास की फसल आती ही नहीं है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आंकड़ा घट जाता है लेकिन खाद का आंकड़ा लगभग स्थिर रहता है तो ये जो प्रति एकड़ स्प्रे हो रहा है सबसे ज्यादा पंजाब में और पंजाब में भी एक जिला है जिसका नाम है भटिंडा भटिंडा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहरीला रसायन खेतों में डाला जा रहा है और आज भारत देश के 680 जिलों में भटिंडा सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं पूरे भारत के आंकड़ों के अनुसार अगर प्रति व्यक्ति कैंसर के मरीजों की संख्या आप गिनेंगे तो भटिंडा शीर्ष स्थान पर है और भटिंडा से हर दिन एक ट्रेन चलती है बीकानेर नाम के एक राजस्थान के शहर के लिए क्योंकि बीकानेर में बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर कैंसर के विशेषज्ञ बहुत हैं और कैंसर का इलाज होता है वहां पर तो भटिंडा से बीकानेर के लिए जो ट्रेन जाती है हर दिन हजारों कैंसर के यात्री उसमें भरकर भटिंडा से बीकानेर जाते हैं तो उस ट्रेन का नाम कैंसर स्पेशल ट्रेन ही रखा है लोगों ने उसमें कैंसर के मरीज भर भर के जाते हैं हर दिन शाम को वो चलती है ट्रेन बीकानेर सुबह पहुंचती है फिर बीकानेर से वापस आती है फिर भटिंडा से लेके जाती है रात दिन ऐसे ही चलता है भटिंडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला जहां पर कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत है जलंधर है और जलंधर भी भारत में सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा जहर प्रति एकड़ खेतों में डाला जा रहा है फिर होशियारपुर है वो भी पंजाब में ही आता है फिर हरियाणा के कुछ जिले है फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और फिर पूरे भारत के तो ये बहुत बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है हमारे देश में लाखों लोग परोक्ष रूप से इससे मर रहे हैं और छिहत्तर किसान प्रत्यक्ष रूप से इस खेल में या इस व्यापार में मारे जा रहे हैं आप पूछेंगे ये ये व्यापार कर कौन रहा है लगभग दुनिया की एक हजार बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं जो इस व्यापार में लगी हुई अमेरिका की कंपनियां हैं जर्मनी की हैं जापान की हैं फ्रांस की है स्वीडन की है नॉर्वे की है डेनमार्क की हैं हमारे पड़ोसी चाइना की है कुछ रूस की कंपनियां हैं ऐसे दुनिया के 24 देशों की लगभग 1000 कंपनियां हैं और उनमें से कुछ कंपनियों का भारत की कंपनियों के साथ कॉलेबोरेशन है समझौता है तो भारत की कुछ कंपनियों के साथ मिलकर दुनिया की लगभग एक बड़ी विदेशी कंपनियां मल्टी नेशनल इस मौत के व्यापार में लगी हुई हैं। आप बोलेंगे जी इस मौत के व्यापार में इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है मानवता को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है लोगों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इन कंपनियों को क्या फायदा हो रहा है तो इन कंपनियों का माल बिक रहा है बाजार में ये जो जहरीले कीटनाशक बना रही है ये जो जहरीला खाद बना रही है इनकी बिक्री धड़ाधड़ बढ़ती चली जा रही है उन्नीस के पहले जिन विदेशी कंपनियों का एक रुपए का सामान भी इस देश में नहीं बिकता था उन विदेशी कंपनियों की बिक्री आजकल हजारों करोड़ रुपए में हो गई है आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक हजार बड़ी बड़ी बाहर के देशों की कंपनियां और उनके साथ मिलकर भारत की कुछ कंपनियां एक साल में लगभग पांच लाख करोड़ रूपये कमा रही हैं इस मौत के व्यापार से उनकी झोली भर रही है उनकी तिजोरियां भर रही है उनका घर भर रहा है वो जहर बेच रहे हैं और उस जहर को हमारे किसान खरीदकर अपने खेतों में डाल रहे हैं तो किसानों की जिंदगी से लगभग 5 लाख करोड़ रुपया निकल के बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के खजानों में जा रहा है मुनाफे के रूप में तो ये 1000 से ज्यादा जो विदेशी कंपनियां भारत में मौत का व्यापार चला रही है इन कंपनियों को साल में पांच लाख करोड़ का फायदा हो रहा है और मैं आपको एक हास्यास्पद बात कहना चाहता हूं कि जब इन कंपनियों से हमारे जैसे लोग बात करते हैं इनके एजेंटों से इनके अधिकारियों से तो ये कंपनी के अधिकारी कुतर्क क्या करते हैं वो ये कहते हैं कि ये हमें बेचना मजबूरी है अगर हम ये नहीं बेचेंगे कीटनाशक ये जंतुनाशक नहीं बेचेंगे तो भारत में फसल चौपट हो जाएगी सारी फसल को कीड़े खा जाएंगे सारी फसल को जंतु खा जाएंगे तब किसानों की मदद करने कौन आएगा तो मैंने इसके आंकड़े निकालने की कोशिश की कि मान लीजिए एक रुपए का भी जहर हम हमारे खेत में न डालें और फसल हमारी कीड़े ही खाने वाले हों तो कितनी फसल को हर साल हमारे देश के कीड़े खा जाते होंगे या कितने जंतु कितने कीट फसल का बर्बादी के कारण बनते होंगे तो भारत सरकार ही कहती है कि लगभग एक साल में एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहरीले कीटनाशकों को स्प्रे नहीं किया जाए आप सभी के ध्यान में ये बात मैं लाना चाहता हूं एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है अगर ये जहर खेतों में ना डाला जाए आप जरा सोचिए एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए कितनी बड़ी रकम है पन्द्रह करोड़ रूपये कितनी बड़ी रकम है एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए की फसल को बचाने के नाम पर ये एक हजार कंपनियां पांच लाख करोड़ रुपए का धंधा कर लेती ये सिर्फ पीटने की बात है आप सोचिए ना एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है भारत सरकार कहती है पन्द्रह अरब रुपए की फसल बर्बाद होती है हमारे देश में किसानों की अगर उस पर जहर न डाला जाए एंडोसल्फान स्प्रे ना करें मेलाथियान स्प्रे ना करें एलडी कार्ब स्प्रे ना करें लिंडेन का स्प्रे ना किया जाए मोनोक्रोटोफॉस ना डाला जाए डाइक्रोमेट ना डाला जाए सैकड़ों किस्म के ये कीटनाशक हैं जहरीले रसायन हैं। ये अगर खेतों में ना डाले जाएं, तो सिर्फ 1500 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद होती है तो पन्द्रह करोड़ की फसल की बर्बादी को रोकने के लिए ये सारी कंपनियां मिलकर पांच लाख करोड़ रूपये का व्यापार कर लेती हैं जहरीले रसायन बेच लेती हैं इसका मतलब बहुत साफ है फसल को बर्बादी से नहीं बचाना है वास्तव में इन कंपनियों को मौत का व्यापार चलाना है जहर का व्यापार करना है जहर को बिकवाना है और जहर को हमारे खेतों की धमनियों में डलवाना है ये एक बहुत बड़ी साजिश है और ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये साजिश और षड्यंत्र में क्यों कहना चाहता हूं मैं आपका ध्यान कुछ ऐसे कीटनाशकों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनको दुनिया के अमीर देशों ने 20 साल पहले अपने देशों में बनाना और खेतों में डालना बंद कर दिया एक बहुत खराब जहर है जिसका नाम है एंडो सल्फान, एंडो सल्फान को अमेरिका के देश में 20 साल पहले प्रतिबंधित कर दिया गया एंडोसल्फान को फ्रांस ने जर्मनी ने डेनमार्क ने नॉर्वे ने एंडोसल्फान को इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड ने आयरलैंड ने 20 साल पहले बंद कर दिया जापान नाम के देश ने एंडोसल्फान का उत्पादन और खेत में डालना 20 साल पहले बंद कर दिया दुनिया के 56 से ज्यादा देशों में एंडोसल्फान न बनाया जाता है न खेतों में डाला जाता है क्योंकि यह सबसे खराब जहर है एंडोसल्फान के बारे में जापान और अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उनका यह कहना है कि अगर इसकी एक बूंद किसी की जीप पर डाल दी जाए तो उतनी पर्याप्त है वो एक बूंद कि उस व्यक्ति को कैंसर हो और वो मर जाए इतना खतरनाक और तीव्र किस्म का ये जहर है इसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञों ने जब शोध किया तो पता चला कि सेरिब्रल पलसी नाम की जो बीमारी होती है उसका सबसे बड़ा कारण में से एक है एंडोसल्फान बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण है एंडोसल्फान कैंसर का एक सबसे बड़ा कारण है एंडोसल्फान खून में तरह तरह की विकृतियों के आने का बहुत बड़ा कारण है एंडोसल्फान इसलिए बीस साल पहले एंडोसल्फान को तमाम दुनिया के अमीर देशों ने अपने यहां बनाना और बेचना बंद कर दिया लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन देशों में 20 साल से एंडोसल्फान बनता नहीं है और बेचा नहीं जाता उन्हीं देशों की कंपनियां भारत में आकर एंडोसल्फान बनाती हैं और भारत में बेचती हैं और हमारे किसानों को उल्टा सीधा पट्टी पढ़ाकर उनको लालच दिलाकर एंडोसल्फान का स्प्रे कराती हैं अमेरिका की कंपनियां अपने देश में एंडोसल्फान बनाती नहीं भारत में आकर बना के बेचती हैं जापान की कंपनियां अपने देश में बनाती नहीं भारत में आकर बनाकर बेचती हैं। यूरोप की कंपनियां एंडोसल्फान अपने देश में बनाती नहीं भारत में लाकर बेचती हैं और धड़ल्ले से मौत का व्यापार करती हैं इसलिए कई बार मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश या कोई बहुत बड़ा षडयंत्र तो भारत के खिलाफ नहीं हो रहा जिसमें यह अमीर देशों के द्वारा ऐसी साजिश और षड्यंत्र किया जाए कि भारत जैसे गरीब देशों के लोग हमेशा गंभीर बीमारियों से मरते रहें ताकि अमीर देशों की कंपनियों के दवाओं का भी व्यापार चल सके अगर भारत में कैंसर नहीं होगा तो कैंसर की बिकने वाली दवाओं की बिक्री आगे कैसे बढ़ेगी अगर भारत में जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के नाम पर बिकने वाली दवाएं कैसे बिकेंगी अगर भारत के लोगों के खून में तरह तरह की खराबियां और गड़बड़ियां नहीं होंगी तो खून की विकृतियों को ठीक करने का दावा करने वाली दवाएं कैसे बिकेंगी तो ये तो सीधा सा खेल है अगर कैंसर बढ़ेगा तो कैंसर की दवाएं बढ़ेंगी कैंसर की दवाएं बढ़ेंगी तो फिर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का बिजनेस चलेगा फिर उनको मुनाफा होगा तो एक तरफ कैंसर पैदा करने वाले जहर को बेचा जाए उसमें से मुनाफा कमाया जाए फिर उस कैंसर को ठीक करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें से हजारों गुना मुनाफा कमाया जाए आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत में कैंसर की जितनी भी दवाएं बाजार में इस समय प्रचलित है वो ज्यादातर दवाएं पेटेंटेड हैं यूरोपियन और अमेरिकन कंपनियों के कंट्रोल में उनके पेटेंट हैं और भारत सरकार उनके साथ झगड़ा कर रही है कि आप इन दवाओं को ऑफ पेटेंट करने के लिए हमें माने कानून बना लेने दीजिए वो सरकार को कानून नहीं बनाने दे रहे हैं परिणाम ये हो रहा है कि कैंसर की दवाएं सबसे महंगी बिक रही हैं इस देश को इस विभाग के एक मंत्री हुआ करते थे उनका नाम था श्री रामविलास पासवान एक बार उनसे मेरा प्रत्यक्ष चर्चा का मौका मिला था और मैंने उनसे पूछा था कि आप ये रसायन मंत्रालय के मंत्री जब रहे तो आपने जो संघर्ष किया है किस एक बात पर तो उन्होंने कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती भारत में बिकें इसके लिए उनका पेटेंट समाप्त किया जाए और उसको ऑफ पेटेंट किया जाए ताकि कोई भी दूसरी दवा कंपनी उनको सस्ता बनाकर भारत में बेच सके इसके लिए मैं चार साल लगातार मिनिस्ट्री में संघर्ष करता रहा लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिली क्योंकि ये कैंसर की दवाएं बेचने वाली कंपनियों की लॉबी इतनी मजबूत है कि इसने पूरे देश के मंत्रालयों को अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है। हमारे देश का मंत्री कुछ कंपनियों की लॉबी के सामने हार जाता है परास्त हो जाता है तो आप देखिए षडयंत्र का हिस्सा क्या है एक तरफ एंडोसल्फान जैसे जहर डेन जैसे जहर एलडी कार्स जैसे जहर जो यूरोप और अमेरिका में नहीं बिक रहे हैं उनको भारत में लाकर बेचा जाए और पांच लाख करोड़ रुपए उसमें से कमाए जाएं, फिर ये जहर के कारण भारत के लोगों को कैंसर होने लगे फिर उस कैंसर का इलाज करने के नाम पर दवाएं बेची जाएं और उसमें लाखों करोड़ों रूपये कमाया जाए ऐसा षडयंत्र और साजिश इस मौत के व्यापार में चल रही और ये मौत का व्यापार इतना गहरा हो गया है कि भारत का किसान तो बिल्कुल इसमें मजबूर है मर जाने के लिए हम और आप सब भी बहुत मजबूर हो चुके हैं मर जाने के लिए आप बहुत अच्छे योग्य चिकित्सक हैं मैं आपको विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहता हूं आप चिकित्सक के रूप में अपना क्लिनिक चलाते हैं वहां तक तो ठीक है लेकिन जब आप अपना घर चलाने के लिए सब्जी बाजार जाते हैं और सब्जियां खरीद कर लाते हैं और सब्जियों के साथ साथ कभी आप फल खरीद कर लाते हैं आपने कभी अंगूर खरीदा होगा बाजार से काला अंगूर खरीदा हो या सफेद अंगूर खरीदा हो तो अंगूर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस पर सफेद सफेद रंग का कोई पाउडर चिपका हुआ है और इतना जबरदस्त चिपका हुआ है कि उसको एक बार पानी से धोलो तो भी नहीं छूटता दो बार धोलो तो भी नहीं छूटता तीन बार धोलो, चार बार धोलो, पांच बार धोलो, लो दस बार धोलो, लो पचास बार धो लो बार धो तो भी नहीं छूटेगा क्योंकि वो ऑक्जेलिक एसिड का पाउडर है फिर आप अंगूर खाते हैं आपको मालूम है आप चिकित्सक होकर जहर खाते और आप अकेले अंगूर नहीं खाते हैं आपके किसी सहयोगी को भी खिलाते हैं आपके किसी मेहमान को भी खिलाते हैं एक तरफ कहते हैं मेहमान देवता होता है और उन्हीं को जहर भरा अंगूर खिला देते हैं फिर यही अंगूर को आप सुखा लेते हैं किशमिश बना लेते हैं फिर इस किशमिश को खीर में डालते हैं इस किशमिश को हलुए में डालते हैं इस किशमिश को आप अपने कई तरह के पकवानों में डालते हैं फिर खा जाते हैं फिर उतना ही जहर आपने खा लिया बाजार से इसी तरह से आप टमाटर खरीदते हैं सेब खरीदते हैं आप कभी बाहर चले जाइए जहां सेब पैदा होता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मैंने तो अपनी आंखों से देखा है किसानों को कि सेब का जो गुच्छा होता है ना उसको सीधे डुबो देते हैं जहरीले रसायन में फिर हम भिंडी खाते हैं हम तोरे ही खाते हैं दूधी खाते हैं हम पालक खाते हैं मैथी खाते हैं सब्जियों के ऊपर इतना स्प्रे होता है इन सभी केमिकल्स का कि हालत खराब है खाते खाते एक साधारण भारतवासी कल्पना करिए साल भर में 200 मिलीग्राम जहर खा जाता है सब्जियों के रूप में और एक साधारण भारतवासी गेहूं चावल चने दाल पर जो यूरिया डाला गया डीएपी सुपरफॉस्फेट डाला गया उसके रूप में करीब करीब एक किलो सात ग्राम रसायन खा जाता है यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट के रूप में एक किलो 700 ग्राम हम रसायन खा जाते हैं एंडोसल्फान एलडी कार्ब लिंडेन के रूप में 200 ग्राम और खतरनाक जहर खा जाते हैं माने साल भर में लगभग दो किलोग्राम जहर हमारे शरीर में जा रहा है फिर इस जहर को बाहर निकालने के लिए भगवान ने आपका जो तंत्र बना रखा है उसको क्या अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है और वो काम करते करते आपका तंत्र फेल हो जाए आपकी किडनी फेल हो जाए आपका लीवर खराब हो जाए आपकी जिंदगी बिल्कुल मौत के मुंह में समा जाए तो कौन जिम्मेदार है उसका जिम्मेदार तो वो कंपनियां हैं जिनकी संख्या लगभग एक हजार से ज्यादा है जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस मौत के व्यापार को भारत में चला रहे हैं और पूरे भारत को धीरे धीरे अंधे कुएं की तरफ धकेलते चले जा आप बोलेंगे ये मौत का व्यापार खाली भारत में चल रहा है नहीं दुनिया के बहुत सारे गरीब देशों में चल रहा है भारत उसमें से एक है हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है हमारा एक पड़ोसी देश वियतनाम वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है हमारा एक पड़ोसी देश अफ्रीका वहां भी यही मौत का व्यापार चल रहा है दुनिया में जो गरीब देश माने जाते हैं जो विकासशील देश माने जाते हैं जो अभी तक अमीर नहीं हुए हैं समृद्धशाली नहीं हुए हैं ऐसे डेढ़ से ज्यादा देशों में यही मौत का व्यापार चल रहा है और यही हजार कंपनियां हैं जिनके नाम है वो इन देशों में भी यही मौत बांट रही है और इन सभी देशों में एक ही तर्क चलाया जा रहा है कृषि उत्पादन बढ़ाना है अनाज को खराब होने से बचाना है इसलिए ये सारा जहरीला रसायन खेतों में डालना है अब जब इन कंपनियों को यह कहा जाता है कि उत्पादन अगर कृषि का बढ़ाना है और अनाज को खराब होने से बचाना है फल सब्जियों को सड़ने से बचाना है तो ये काम तुम तुम्हारे देश में क्यों नहीं करते अमेरिका में क्यों नहीं ये जहर बना के बेचते कनाडा में यह जहर बना के क्यों नहीं बेचते जर्मनी और फ्रांस में ये जहर क्यों नहीं बिकता है यूरोप के दूसरे देशों में ये जहर क्यों नहीं बिकता है अगर अन्न का उत्पादन उनको बढ़ाना है भारत जैसे देशों में तो उनके अपने देश में भी तो अन्न का उत्पादन उनको बढ़ाना होगा हमारे भोजन को अगर उन्हें बचाना है तो उनके अपने देश में भी होने वाले भोजन को तो बचाना होगा आप इस बात को समझ लीजिए कि उनके अपने देशों में वो जहर मुक्त खेती करवाते अमेरिका में और यूरोप के देशों में जो किसान खेत में जहर नहीं डालते उनको 400 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है सरकारों की तरफ से यह 400 प्रतिशत सब्सिडी का मतलब आपको समझाना चाहता हूं अगर कोई किसान अमेरिका और यूरोप में 100 डॉलर का उत्पादन करे और उस खेत के उत्पादन में वो एक पैसे का भी जहर न डाले यूरिया डीएपी ना डाले एंडोसल्फन आदि ना डाले तो उस किसान के 100 डॉलर के उत्पादन को सरकार 400 डॉलर में खरीदती है ज्यादा कीमत देके खरीदती है 100 डॉलर के उत्पादन को 400 डॉलर में खरीद लेते हैं, फिर दुनिया भर के देशों में उसको वो बेचते हैं, ये अलग बात है तो अपने देश में यूरोप और अमेरिका के किसानों को वो कहते हैं कि जहर मुक्त खेती करो विश्वमुक्त खेती करो खेत में जहर मत डालो और ज्यादा पैसा ले लो सरकार से और वही देश की कंपनियां भारत में आकर उल्टा काम करती हैं जहर युक्त खेती कराती हैं युक्त खेती कराती हैं और हमारे खेतों की धमनियों में हमारी धरती माती की धमनियों में इतना जहर इतना जहर इतना जहर डलवा दिया है कि आपके खून में मेरे खून में भारतवासियों के खून में यह जहर आने लगा है हमारे देश में कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने तो यहां तक रिसर्च करके बताया है कि माताओं के दूध में अभी एंडोसल्फान पाया गया है माताओं के दूध में एलडी कार् पाया गया माताओं के दूध में, में लिंडेन निकला है माताएं अपने नौनिहाल बच्चों को जो दूध पिलाती हैं उसमें ये जहर पाया गया है आप सोचिए कि ये जहर कितने बड़े पैमाने पर कितने बड़े स्तर पर हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा बहुत बड़ा मौत का व्यापार हो रहा और भारत जैसे देश में जितना ये पैदा कर रहे हैं और खेतों में डलवा रहे हैं भारत जैसे गरीब देशों के बारे में मैंने जब आंकड़े निकालने की कोशिश की तो भारत जैसे दुनिया के 150 देशों में हर साल करीब 20 लाख मीट्रिक टन ये जहर पैदा करके खेतों में डलवा दिया जाता है और उन सभी देशों में यही बुरा हाल हो रहा है सभी गरीब देशों में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं सभी गरीब देशों में ये जहर लोगों के खून में बढ़ रहा है और सभी गरीब देशों को ये तकलीफ पैदा करा रहा है तो आप बोलेंगे क्या करना चाहिए इसका कोई विकल्प हमें ढूंढना पड़ेगा इसका कोई रास्ता हमें खोजना पड़ेगा ये मौत के व्यापार को इस तरह की हम खुली छूट नहीं दे सकते और इसका सबसे अच्छा विकल्प है आप जैसे चिकित्सक आप जैसे डॉक्टर अगर जागरूक हो जाए तो बहुत बड़ी बात बन सकती है इस देश में दुनिया में भी वो क्रांति की तरह से फैल सकती है आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं आप सिर्फ इतना विनम्रता से एक छोटा सा काम करिए कि जब कोई मरीज आपके पास आता है और वो कैंसर का मरीज होता है या किसी गंभीर बीमारी का शिकार होता है जिसमें उसकी किडनी फेल हो चुकी होती है जिसमें उसका और भी शरीर के किसी अंग के बिल्कुल खत्म हो जाने की बात होती है और आप जब उस मरीज को कुछ समझाते हैं तो उस मरीज को विनम्रतापूर्वक एक छोटी सी बात और कह दिया करिए कि हो सकता है कि तुम्हारे शरीर की ये इतनी बड़ी खराबी जो हुई है या इतनी बड़ी बीमारी जो हुई है वो उस जहर के कारण है जो तुमने भोजन के रूप में खाया तो मरीज चौंक जाएगा वो कहेगा मैंने भोजन के रूप में कौन सा जहर खाया तब आप उसको समझाइए कि खेतों में जो गेहूं चना चावल दाल पैदा हो रहा है इसमें रासायनिक जहर डाला जा रहा है जो फल पैदा हो रहे हैं उस पर जहर छिड़का जा रहा है जो सब्जियां आ रही हैं इस पर जहर छिड़का जा रहा है और ये जहर हमको खाने के लिए मजबूरी में उपयोग करना पड़ रहा है ये जहर एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का तो उस मरीज में थोड़ी चेतना आएगी वो पूछेगा मैं क्या करूं डॉक्टर तो आप उसको कहिए कि तुम जिससे खरीदते हो उसके पास जाओ जो तुमको सब्जियां बेचता है जो फल बेचता है जो अन्न बेचता है और उसको कहो कि मुझे बिना जहर की सब्जी चाहिए मुझे बिना जहर का अन्न चाहिए मुझे विषमुक्त मुक्त गेहूं चावल चना दाल मटर चाहिए मुझे विषमुक्त मुक्त सब्जियां चाहिए मुझे विषमुक्त फल चाहिए तो जब मांग पैदा होगी तो उत्पादन भी होगा अर्थशास्त्र में एक सामान्य सिद्धांत है कि डिमांड पहले होती है सप्लाई उसके पीछे पीछे आती है आप सब चिकित्सक बंधु अगर चाहें तो सारे देश में जैविक अनाज के लिए बहुत अच्छे अनाज के लिए विषमुक्त अनाज के लिए जहर मुक्त अनाज के लिए एक वातावरण निर्माण कर सकते हैं आप इस देश में एक डिमांड खड़ी कर सकते हैं और उस डिमांड को भरने के लिए फिर किसानों को मजबूर होकर गाय के गोबर से भैंस के गोबर से बैल के गोबर से विषमुक्त खेती करनी पड़ेगी जहर मुक्त खेती करनी पड़ेगी फिर उनका बिकना शुरू होगा फिर धीरे धीरे इन कंपनियों के बाजार खत्म होंगे और इनका जो षड्यंत्र और साजिश चल रहा है भारत में ये पूरी तरह से हम नाकामयाब बना पाएंगे और इसको खत्म कर पाएंगे यही एक रास्ता दूसरा कोई रास्ता नहीं और आपसे इस रास्ते पर चलने की अपेक्षा इसलिए की जाती है कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं हमारे देश में डॉक्टर की कही हुई बात और एक साधारण व्यक्ति की कही हुई बात में जमीन आसमान का अंतर होता है जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के मुंह से कुछ सुन लेता है तो वो कहता है ये डॉक्टर ने कहा है और उसके लिए डॉक्टर भगवान का प्रतिरूप है वो इससे कम पर बात नहीं करता है मैंने देखा है बहुत सारे मरीजों को वो आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ स्लिप लेके किसी दुकान पर जाते हैं केमिस्ट के पास और मैंने देखा वो झगड़ा करते हैं केमिस्ट से झगड़ा किस बात का होता है केमिस्ट कहता है कि डॉक्टर साहब ने ये जो दवा लिखी है ये तो है नहीं मेरे पास ऐसी ही बहुत अच्छी दूसरी दवा है वो झगड़ा करता है नहीं नहीं मुझे वो नहीं चाहिए यही चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है और वो समझाते समझाते केमिस्ट परेशान होता है कि भैया एक ही दवा के ये दो नाम है वो मानता ही नहीं है डॉक्टर ने लिखी है इसलिए मुझे तो यही चाहिए क्योंकि उसका भरोसा है आप क्योंकि विश्वास है आप पर आपके ऊपर जो मरीजों का यह भरोसा और विश्वास है इसका सदुपयोग करते हुए आप इस बड़े मौत के व्यापार को बंद कराने में बहुत बड़े सहायक हो सकते हैं जब आप मरीजों को ये कहना शुरू कर देंगे कि देखो भाई तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए दवातों में दे रहा हूं लेकिन इस दवा से ज्यादा भी तुम्हें दूसरे काम करने पड़ेंगे तो वो पूछेगा क्या करूं तो कहने लगो जहर मुक्त अन्न खाना शुरू करो जहर मुक्त सब्जियां खाना शुरू करो जहर मुक्त फल खाना शुरू करो तो वो कहेगा कहाँ मिलेगा तो जहां से ये मिल रहा है जहर युक्त वहीं जहर मुक्त मिलेगा मांग पैदा करो डिमांड पैदा करो तो लोग अपने आप पैदा करेंगे तो पहले कम पैदा होगा शायद ज्यादा कीमत में बिकेगा फिर ज्यादा पैदा होने लगेगा कीमतें कम होती जाएंगी और एक सामान्य रूप से पूरे भारत के लोगों को विषमुक्त अनाज विषमुक्त भोजन विषमुक्त सब्जियां और विषमुक्त फल उपलब्ध हो जाए एक तरफ इन कंपनियों का बाजार भी खत्म हो जाएगा उनकी ताकत भी कमजोर हो जाएगी और दूसरी तरफ हमारे लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचने का रास्ता भी खुल जाएगा माताओं के शरीर में ये जो जहर आ गया है दूध के रूप में ये भी कम होता चला जाएगा और एक सबसे आखिर में जो बड़ा काम होगा वो ये कि सारे भारत देश में जब ये खेती में क्रांति आ जाएगी तो बड़ा सवाल पैदा होगा वो ये कि क्या बिना यूरिया बिना डीएपी उत्पादन हो पाएगा क्योंकि हमारे देश में ये जहर बेचने वाली कंपनियों ने एक कुतर्क फैला रखा है कि यूरिया डीएपी के बिना तो उत्पादन हो ही नहीं सकता मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक जानकारी देना चाहता हूं इस भारत देश में बहुत सारे जागरूक किसान पिछले पन्द्रह सालों में ऐसे निकले हैं जिन्होंने अपने खेत में यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया जिन्होंने एंडोसल्फान मेलाथियन पैराथियन डालना बंद कर दिया जिन्होंने लिंडेन एलडी जैसे खतरनाक जहर डालना बंद कर दिया ऐसे हजारों किसान हैं और उनकी करीब 20 लाख एकड़ जमीन पर बिना यूरिया बिना डीएपी अनाज पैदा हो रहा है बिना किसी जहर के बिना किसी कीटनाशक और जंतुनाशक के सब्जियां पैदा हो रही हैं फल पैदा हो रहे हैं बीस लाख एकड़ में खेती भारत में हो रही है सबसे ज्यादा यह खेती महाराष्ट्र में हो रही है कर्नाटक में हो रही है आंध्र प्रदेश में हो रही है तमिलनाडु में हो रही है केरल में हो रही है मध्य प्रदेश में हो रही है छत्तीसगढ़ में हो रही है अब तो झारखंड बिहार में भी शुरू हो गई है हजारों किसान लग गए हैं और उन किसानों का अनुभव यह कहता है कि यूरिया डीएपी से वो जितना पैदा करते थे उससे ज्यादा पैदावार उनकी बिना यूरिया बिना डीएपी से हो रही है आपको मैं आंकड़े बताना चाहता हूं कि जो किसान पहले यूरिया डीएपी से एक एकड़ में तीस मीट्रिक टन गन्ना पैदा करते थे अब वही किसान गाय का गोबर भैंस का गोबर बैल का गोबर खेतों में डालकर एक एकड़ में नब्बे मीट्रिक टन गन्ना पैदा कर रहे हैं तीन गुना ज्यादा जो किसान पहले यूरिया डीएपी से एक एकड़ में 15-20 क्विंटल तक गेहूं पैदा करते थे आज वो गाय के गोबर बैल के गोबर भैंस के गोबर का उपयोग करके एक एकड़ में 25 से 30 क्विंटल गेहूं पैदा कर रहे हैं ठीक दुगना। जो किसान पहले दो से ढाई क्विंटल कपास पैदा करते थे एक एकड़ में यूरिया डीएपी से आज वो सात क्विंटल कपास पैदा कर रहे हैं बिना यूरिया बिना डीएपी के गेहूं ज्यादा हो रहा है धान ज्यादा हो रहा है गन्ना ज्यादा हो रहा है सब्जियां भरपूर हो रही हैं फल भरपूर हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो पिछले चालीस पैंतालीस साल इस देश में फैलाया गया कि उत्पादन सिर्फ यूरिया डीएपी से ही बढ़ सकता है उत्पादन बिना यूरिया बिना डीएपी के भी बढ़ता है और दुनिया में जब ये कीटनाशक और जहर नहीं बनाया जाता था दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक कभी भी दुनिया में ये जहर बना नहीं और कहीं डाला नहीं गया ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ कि ये जहर का उत्पादन शुरू हुआ क्योंकि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो यूरोप की बहुत सारी कंपनियों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि वो बनाए क्या क्योंकि उन कंपनियों में जहरीले रासायनिक हथियार बनाए जाते थे और वो हथियार विशुद्ध में इस्तेमाल होते थे तो जब तक विशुद्ध चला तब तक हथियार बिकते रहे जब विशुद्ध खत्म हो गया तो हथियार बेचने का रास्ता बंद हो गया तो हजारों यूरोप की और अमेरिका की कंपनियों के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो उत्पादन क्या करें तो फिर उन कंपनियों ने रास्ता निकाला कि जिन कारखानों में हथियारों का उत्पादन होता है उन्हीं कारखानों में जहरीले रासायनिक चीजों का उत्पादन करके यूरिया डीएपी एलडी कार्ब के नाम पर दुनिया भर में बेचा जाए आप सभी जानते हैं विज्ञान आपने पढ़ा है रसायन शास्त्र के बारे में थोड़ा तो आप सभी जानते हैं वो ये कि जिन रसायनों से रासायनिक हथियार बनते हैं युद्ध लड़ने के लिए उन्हीं रसायनों से यूरिया डीएपी बनता है खेतों को बर्बाद करने के जिन रसायनों से रासायनिक जहरीले हथियार बनते हैं केमिकल गैसेस के नाम पर केमिकल बॉम्ब के नाम पर उन्हीं जहरीले रसायनों से ये लिंडेन एलडी जैसे जहर एंडोसल्फान जैसे जहर बनते हैं जो खेतों में डाले जाते हैं माने मूल रसायन एक ही है जिससे आप रासायनिक हथियार बना लो और युद्ध में इस्तेमाल कर लो या जिससे यूरिया डीएपी और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बना लो और खेतों में इस्तेमाल कर लो तो मूल रसायन बनाने वाली यूरोप और अमेरिका की जो कंपनियां थी उनका यह षडयंत्र था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया 1945 में तो उन कंपनियों को क्या करना तो उन्होंने कहा कि चलो अब ये काम करना तो किसानों के माध्यम से उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और सबको मूर्ख बनाकर और झूठ बोलकर सारी दुनिया में यह मौत का व्यापार फैलाया अब हमको ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम इस मौत के व्यापार को बंद कराएं और इस मौत के व्यापार को पहले अपनी धरती से बंद कराएं फिर अपने पड़ोसी देशों की धरती से बंद कराएं और फिर दुनिया की धरती से इस मौत के व्यापार को बंद कराएं क्योंकि सबको जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है जितना इन कंपनियों के मालिकों को आलिशान तरीके से जीवन बिताने का अधिकार है वैसे ही गरीब से गरीब किसान को जिंदा रहने का अधिकार है दूसरा एक मौत का व्यापार जो हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है वो व्यापार है सिगरेट का सिगरेट के व्यापार के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं वो ये कि दुनिया में सिगरेट का व्यापार अमेरिका देश से शुरू हुआ सोलहवीं शताब्दी में अमेरिका की कंपनियों ने सबसे पहले सिगरेट बनाई और फिर सिगरेट बनाने का धंधा उनके यहां बढ़ता गया जैसे जैसे सिगरेट का उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे सिगरेट बेचने के लिए उनको रास्ते बनाने पड़े तो जिन जिन देशों में अमरीका की कंपनियां गई उन्होंने सिगरेट बेचने का धंधा शुरू किया शुरू के दौर में ऐसा रहा कि अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था आप सभी जानते हैं तो एक तरह से अमेरिका का जो सिगरेट का धंधा था वो पूरी तरह से इंग्लैंड के कब्जे में था इंग्लैंड की कंपनियों के कब्जे में था तो अमेरिका को गुलाम बनाकर अंग्रेजों ने तंबाकू का उत्पादन अमेरिका में शुरू कराया अमेरिका की जमीन इंग्लैंड से थोड़ी अच्छी है अमेरिका की जमीन यूरोप के देशों से भी थोड़ी अच्छी है अमेरिका की जमीन ऐसी जमीन है जहां तम्बाकू का अच्छा उत्पादन हो सकता है तो जब ये स्पेनिश लोग अमेरिका में गए आप तो सब दुनिया का इतिहास जानते हैं सबसे पहला अमेरिका में जाने वाला जो यूरोपियन था उसका नाम था कोलंबस 1492 में वो अमेरिका में पहुंचा वहां पहुंचकर उसने एक कॉलोनी बनाई स्पेनिश लोगों की और फिर गुलाम बना के लोगों को लूटना शुरू किया और उस स्पेनिश कोलंबस ने ले जाकर वहां तंबाकू का उत्पादन शुरू कराया फिर वो तम्बाकू उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा के सिगरेट बनना शुरू हुई और सारी दुनिया में वो सिगरेट बिकना शुरू हुई और उस सिगरेट के लिए कई कंपनियों को स्थापित किया गया उस दौर में जो सिगरेट बनाने वाली सबसे पहली कंपनी बनी उसका नाम फिलिप मॉरिस वो अभी भी जिंदा है एक और दूसरी बड़ी कंपनी बनी जिसका नाम था आरजे रेनॉल्ड वो अभी भी जिंदा है एक और तीसरी बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी बनी जिसका नाम था अमेरिकन टोबैको कंपनी जिसका भारतीय नाम है इंडियन टोबैको कंपनी आपने भारत में एक नाम सुना होगा आईटीसी ये, ये मूल नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी उसका भारतीयकरण करके कर दिया इंडियन टोबैको कंपनी सारी दुनिया के देशों में यह कंपनी काम करती है श्रीलंका में इसका नाम होता है श्रीलंका टोबैको कंपनी या सीलोन टोबैको कंपनी भारत में नाम होता है इंडियन टोबैको कंपनी पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान टोबैको कंपनी तुभै। इंडोनेशिया में उसका नाम है इंडोनेशियन टोबैको कंपनी मान्य आदत है इन कंपनियों की कि जिस देश में घुसना उसका नाम पहले अपने साथ लगा लेना ताकि स्थानीय लोगों को लगे कि यह तो उनके ही देश की कंपनी है तो ऐसे करके ये सिगरेट का धंधा चला एक जमाना था कि अमेरिका में ये लोग सिगरेट बनाते थे दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे कोई पीता नहीं था क्योंकि सिगरेट पीना किसी की आदत नहीं है इस देश में क्योंकि सिगरेट कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जिसको पीकर कोई व्यक्ति अच्छा महसूस करे सिगरेट तो सबसे खराब उत्पादों में गिना जाता लेकिन इन्होंने सिगरेट के बारे में तरह तरह के कुतर्क प्रचलित किए उनमें से एक कुतर्क था जो आज तक चला रहा है सिगरेट पीने से मर्दानगी आती है सिगरेट पीने से पौरुष बढ़ता है सिगरेट पीने से ताकत बढ़ती है सिगरेट स्टेटस सिंबल है इस तरह की विज्ञापनबाजी कर, कर के इन्होंने ये सारा खेल खेला और इस खेल को सेटल्ड तरीके से खेला इन्होंने इन्होंने फिल्में बनाई यूरोप के इंग्लैंड के फिल्मकारों ने अमेरिकन फिल्मकारों ने फिल्में बनाई और इन फिल्मों में हीरो को खूब अच्छे से जानबूझ सिगरेट पीते हुए दिखाया एक हीरो दस सिगरेट पी रहा दूसरा बीस पी रहा तीसरा तीस पी रहा तो जो ज्यादा बड़ा हीरो ज्यादा सिगरेट पी रहा उन फिल्मों को सारी दुनिया में प्रचारित किया गया धीरे धीरे दुनिया के लोगों में सिगरेट पीने की लत लग गई और सिगरेट की लत लगी तो उसका उत्पादन बढ़ा फिर उत्पादन बढ़ा तो और बिक्री बढ़ी फिर और उत्पादन बढ़ा और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि सोलहवीं शताब्दी में दुनिया में एक सिगरेट नहीं बनती थी और आज सारी दुनिया में 5,500 अरब सिगरेट हर साल बनती है 5,500 अरब सिगरेट 5,500 अरब सिगरेट अरब बिलियन अंग्रेजी में अमेरिकन बिलियन सौ करोड़ का होता है तो 5,500 अरब सिगरेट सारी दुनिया में बनती है और इसको एक करोड़ लोग पीते हैं अब ये एक करोड़ लोग दुर्भाग्य से अमेरिका में यूरोप में भारत और भारत जैसे कई गरीब देशों में हैं और इन देशों को सिगरेट पिला पिला के पिला पिला के लोगों का सारा खून पसीने की कमाई का पैसा निचोड़ रही हैं ये कंपनियां फिलिप मॉरिस है आरजे रेनोल्ड है अमेरिकन टोबैको कंपनी है ऐसी सिगरेट के धंधे में लगी हुई चालीस बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका और यूरोप के देशों की ये कंपनियां अंधाधुंध व्यापार कर रही हैं और इस व्यापार में अंधाधुंध मुनाफा कमा रही आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मुनाफा कितना हो सकता है सिगरेट के बिजनेस में हजारों प्रतिशत का मुनाफा है सिगरेट के बिजनेस एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा इन कंपनियों की बैलेंस शीट में से आंकड़े निकालकर मैं आपसे बात कर रहा हूं वो फिलिप मॉरिस हो या आप जो रेनोल्ड हो या अमेरिकन टोबेको कंपनी हो या मार्ल हो कोई भी सिगरेट बनाने वाली बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट आप देखो निकाल के एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा 20 पैसे आता है एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा 20 पैसे आता है अगर 20 पैसे सिगरेट बनाने का खर्चा है और दो रूपये में सिगरेट बिक रही है तो आप अंदाजा लगा लीजिए मुनाफा हजारों प्रतिशत में है और ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं इस धंधे से जो सिगरेट का धंधा है भारत में इन कंपनियों का क्या हाल है हमारे देश में ये जो कंपनियां हैं जिनके नाम मैंने लिए ऐसी 40 कंपनियां ये हर साल करीब 20 अरब सिगरेट भारत में भी बेच रही और वो 20 अरब सिगरेट को हमारे देश के लगभग बीस करोड़ लोग पी रहे हैं और पीकर अपने फेफड़े गला रहे हैं अपने खून को विषाक्त कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपना जितना नुकसान करते हैं उससे ज्यादा नुकसान वो उस पड़ोसी का कर देते हैं जो उनके नजदीक बैठता है और सिगरेट नहीं पीता है कभी भी आप जानते हैं जो पैसिव स्मोकर होता है वो एक्टिव स्मोकर से ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील स्थिति में होता है क्योंकि ये जो पैसिव स्मोकर है और ये जो एक्टिव स्मोकर है जो पीने वाला है वो तो धुएं को बाहर फेंकता है और जो नहीं पीने वाला है वो सारे धुएं को अपने द्वारा खींच लेता है अंदर तो पीने वाले से ज्यादा धुआं नहीं पीने वाले के शरीर में चला जाता है आप जानते हैं कि किसी बस में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति सिगरेट सुलगा ले पूरी बस परेशान हो सकती है रेल के डिब्बे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति एक सिगरेट सुलगा ले पूरे डिब्बे में बैठे हुए लोग परेशान हो जाते हैं तो भारत में ऐसे बीस करोड़ लोगों को लत पड़ गई सिगरेट पीने की और वो पी पी के अपने हृदय को जला रहे हैं खून को जला रहे हैं फेफड़ों को जला रहे हैं और अपने पड़ोसियों को भी जला रहे एक और दूसरा बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है इस देश में इस मौत के व्यापार को बढ़ाने में भारत देश में दो तरह के लोगों की बड़ी भूमिका रही है एक तो नेताओं की जिन्होंने इन सिगरेट कंपनियों को खुली छूट दे रखी है जो सिगरेट बना के भारत में बेच रहे हैं और दूसरा सिगरेट के प्रचार करने वाले प्रचारकों की जिन्होंने सिगरेट का अंधाधुंध प्रचार किया है इस देश में आपको मैं बताना चाहता हूं हमारे देश में आईटीसी कंपनी की एक सिगरेट बिकती है जिसका ब्रांड नेम है बिल्स डब्लू आई डबल एल एफ विल्स इस ब्रांड नेम से सबसे ज्यादा बिकने वाली सिगरेट है वो आईटीसी की कंपनी की है अब इस सिगरेट को भारत में ज्यादा से ज्यादा बिकवाना तो ये कंपनी ने पता है क्या किया सालों साल इसने भारत की पूरी क्रिकेट टीम को खरीद लिया सालों साल और आप याद करिए कि भारत की क्रिकेट के टीम के सारे खिलाड़ी जो टी शर्ट पहनते थे उस पर सामने छाती पर विल्स लिखा रहता था इंडिया पीछे लिखा होता था विल्स आगे लिखा होता था भारत पीछे है सिगरेट बेचने वाली कंपनी का नाम आगे है भारत के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी में नाम नहीं लेना चाहता जिनको ये देश तालियां बजा बजा कर अपनी कंधों पर उठा के घूम रहा है ये सारे बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने विल्स का सबसे ज्यादा प्रचार किया हमारे देश में सबसे ज्यादा रन जिस क्रिकेट खिलाड़ी ने बनाए हैं वो विल्स का सालों साल प्रचारक रहा है उसके बैट पर विल्स लिखा रहता है उसके ग्लब्स होते हैं उस पर विल्स का स्पीकर उसकी छाती पर विल्स उसके पैड पर विल्स हर जगह विल्स विल्स विल्स और क्या होता था क्रिकेट का मैच होता था तो ट्रॉफी का नाम विल्स ट्रॉफी रखा जाता है मैदान जिस पर खेल हो रहा है क्रिकेट का उसमें दो तरफ विकेट्स होते हैं दोनों तरफ जो एंड होता है बॉलिंग करने का वहां विल्स लिखा जाता था फिर मैदान में चारों तरफ विल्स के बहुत सारे होर्डिंग्स और साइन लगाए जाते थे मतलब जो क्रिकेट मैच देखने आ रहे हैं वो क्रिकेट से ज्यादा विल्स विल्स विल्स देखते थे और फिर जब बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी विल्स का स्टीकर लगा के मैच खेलते हैं विल्स का पैड पहन के मैच खेलते हैं विल्स के ग्लव्स पहन के मैच खेलते हैं तो देखने वाला जो नौजवान वर्ग है उसको भी लगता है और छ क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा छक्का मारने वाला क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो व्हील्स पीना ही पड़ेगा चौका मारने वाला खिलाड़ी होना है तो व्हील्स पीना ही पड़ेगा और उसके चक्कर में फिर ये विल्स की बिक्री बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते भारत में यहां तक पहुंची कि बहुत दुख होता है हर दिन भारत में तीन हजार नए लड़के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं सरकार के आंकड़े हर दिन सारी दुनिया में हर दिन एक लाख नए बच्चे जिनकी उम्र तेरह चौदह साल के आसपास होती है वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं ये विल्स के जैसे प्रचार का दुष्परिणाम है तो क्रिकेट का प्रचार नहीं होता विल्स का प्रचार होता और क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ साथ सिनेमा के जो हीरो हीरोइन हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये हर दृश्य में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर बात लाएंगे कि हीरो सिगरेट पिए और यहां तो कई एक्टर ऐसे बदनाम हैं जो सबसे ज्यादा सिगरेट पीते हैं अपनी किसी भी फिल्म में आप जानते हैं ऐसे कई एक्टर के नाम में लेना नहीं चाहता वो हर सीन में ऐसी कोशिश करेंगे कि सिगरेट का सीन आए बेटा बाप के सामने सिगरेट पी रहा है भाई बहन के सामने सिगरेट पी रहा है पति पत्नी के सामने सिगरेट पी रहा है फिल्मों में ऐसे दृश्य जानबूझ के ठूसे जाएंगे तो फिल्म देखने वाले लोगों के अवचेतन मन में वो सिगरेट बैठती है फिल्म से ज्यादा और फिर वो बाहर निकलते हैं हॉल से तो सिगरेट उड़ाना शुरू कर देते और आप जानते हैं चौदह पंद्रह साल की उम्र में किसी ने एक बार अगर सिगरेट पी ली तो फिर उसको आप सिगरेट का नशेड़ी बनाने से नहीं रोक सकते क्योंकि वही सबसे संवेदनशील उम्र होती है और धीरे धीरे उस रास्ते पर वो चल पड़ते फिर सिगरेट से होने वाली जो मौतें हैं सारी दुनिया में सरकार सारी दुनिया की कहती है कि कैंसर में जो सबसे बड़ा कारण है मैंने बताया जहर एंडोसल्फान जैसा और मेलाथियन जैसा और ये यूरिया डीएपी उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा कारण है कैंसर का वो सिगरेट ही है और सारी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग इस सिगरेट को पी के मर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो सिगरेट को खींच रहे हैं परोक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो उनके पड़ोस में बैठकर सारा धुआं खींच रहे हैं भारत में तो अभी धीरे धीरे सिगरेट की बिक्री बढ़ा रहे हैं चीन जैसे देश में काफी इन्होंने बिक्री बढ़ा दी है एक सिगरेट प्रति व्यक्ति चीन में बिकती है अमेरिका में एक सिगरेट प्रति व्यक्ति बिकती है जापान में 2600 सिगरेट प्रति व्यक्ति रूस में 1760, इंडोनेशिया में करीब हजार और ऐसे ही ये बिक्री बढ़ाते बढ़ाते इनका अंतिम लक्ष्य है कि दुनिया के अधिक से अधिक लोगों को सिगरेट पिला देना ताकि 40 विदेशी कंपनियों के खजाने में लाखों करोड़ों रुपए जमा हो सकें ये दूसरा बड़ा मौत का व्यापार है जो चल रहा है हमारे देश में और दुनिया में आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस मौत के व्यापार को भी आप बंद करा सकते हैं और हमारे नौजवानों को और सिगरेट पीने वाले बहन भाइयों को समझा सकते हैं एक डॉक्टर की जो समझाइश होती है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती है इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं अपील करना चाहता हूं कि आपके पास जो मरीज आते हैं जो पेशेंट आते हैं उनको आप समझाइए विनम्रता से बताइए कि इन सिगरेट से कितना नुकसान होता है व्यसन से कितना नुकसान होता है और सिगरेट कैसे आपके अंदर तक को जलाती है और कैसे खराब करती है फिर इसके बाद एक और तीसरा बड़ा मौत का व्यापार है गुटके का खैनी का ये पांच हजार करोड़ का व्यापार है और लाखों लोग लो इस व्यापार में परेशान हो रहे हैं फिर एक इसके बाद का आगे का व्यापार है बीड़ी का सभी तरह के व्यसन में हमारा देश डूबा हुआ फिर उसके बाद एक शराब का व्यापार है जो मौत का व्यापार बन गया है इस शराब के व्यापार को भी हमें बंद कराना है भारत में बत्तीस शराब की दुकानें हैं बीस करोड़ की शराब बिक रही है लाखों करोड़ों लोग इससे बर्बाद हो रहे हैं और इसी तरह से एक बड़ा व्यापार हमारे देश में अफीम का है मारफीन का है और बहुत सारी नशीली दवाओं का है हजारों मीट्रिक टन नशीली दवाएं बिक रही हैं और लोगों को तकलीफ में डाल रही हैं तो मेरा आप सभी चिकित्सक भाइयों से यही विनम्र निवेदन है कि इन सभी मौत के व्यापारों को इस देश में जल्दी से जल्दी आप बंद कराइए और जल्दी से जल्दी इस भारत देश को एक रहने लायक अच्छा समर्थ स्वस्थ और समृद्धशाली देश बनाइए